कयाचरिया लोकमाचरित जड़वत लोकमाचरित का इन जड़वत का तात्पर्य क्या लकड़ी जैसे थोड़े पड़ा रहे ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है तो क्या होगा कैसे आचरण के द्वारा इस व्यक्ति को लोकमाचरित व्यवहार करना चाहिए इत्याहा उसके लिए ही आरंभ होता है कि ये परापर पर पूर्वक प्रमाण प्रणामस्य प्रणाम क्रियाव्यत प्रतिबंधा प्रथम विदुष जड़वदाचरण चाहे परदेवता चाहे परदेवता उनकी स्थितिपूर्वक प्रणाम आदि करना चाहिए पितरों को श्राद्ध करना चाहिए अनेकों कर्तव्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ये प्रतिबंधक है किनके रहते हुए वे तो विद्वान कैसे जड़ वाचरण कर सकता है इस प्रश्न का जवाब में यह आरंभ होता है निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्व चला चल भवेत निस्तुति ही किसी देवतादी का स्तुति करने की कोई जरूरत नहीं निर नमस्कार किसी देवतादी का नमस्कार करने की जरूरत नहीं है को दुधा कहते हुए तर्पणाई देने की कोई जरूरत नहीं है वह विद्वान ये सब कार्य नहीं करता ये सब कर्मों से बंधा हुआ नहीं रहेगा चला चल निके दो चल मने शरीर और अचल मने आत्म तत्व में ही विश्राम लेना चाहिए उसका शरीर ही उसके लिए घर है मकान है और आत्मा आत्मास्थापन आत्म तत्व जो है वही उसके लिए विश्राम स्थान है तो मकान के अंदर एक बेडरूम होता है वैसे इसका बेडरूम हृदय है और शरीर मकान है तो हृदय में ही में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा यदक्षा लाभ संतुष्टि को होना चाहिए ऐसा ही विद्वान हुआ करता है तो ये जीवित रहते हुआ या शरीर को कहीं ना कहीं तो डर रहना चाहिए तो कहा रहेगा आशर्य पूछे जान जाने पर जवाब दिया वो आश्रय जड़ था कुछ न कुछ उसके लिए कहा चला चले, मन आश्रय जिसका फिर कौपीन आच्छादन आसन पाना आदि का प्रयोजक की अपेक्षा से प्रवृत्ति तो जरूर होगी तो वो भी नहीं होगा न विषय जड़ तुर से विद्वान के जड़तुल्यता नहीं आ पाएगा करता हैं कहते नहीं, नहीं वह भी आकांक्षा पूरक संकल्प पूर्वक अपेक्षापूरक प्रवृत्ति नहीं होगी होगा। तो तो अभिमान, वान पुरुष जिस प्रकार से तत्कर्मो में विद्यमान रहता है वैसे ये नहीं रहता संन्यास्रम का अभिमान करने वाले को भी नियम लागू हो जाते ये उस अजातवात अनुभव किया हुआ महान जो परम से परे सन्यासी की बात रहे साधारण पर अवधुत सं है जिसकी स्थिति वो है जनक भी थी था।, ये देखने तो था बड़ा राजमहल में रहता था बड़ा राजता था दासिया थी कई हम कहते देख के भ्रांति हो जाती ये क्या ब्रह्म ज्ञानी लोग बोलते जनक जनक जनक कैसा ब्रह्म ज्ञानी है ये औरतों को लेके बैठा हुआ है कौन उसकी स्थिति को जाने शिवजी का स्थिति कौन समझ लगता है शिव जी के श्लोक में आया ना गौरी ना गौरी को जांग में बैठा के एक हाथ के स्तनों पर हाथ लगा करके आलिंगन करके बैठे हुए हैं और फिर कैसे है वो स्वा तया हिता सम स्वस्तो हर पातु वह भीतीर्ण भुजंग विषात प्रीतिर गंगा जलात नाशौचंग गले रुंड माल नात नशंग ना गंगा जला से उनको प्रीति नहीं है विषंग भूंग विष से भय नहीं गले में रुंड माल का बोध नहीं है गंगा जल की प्रवास सुचित्व नहीं है नोदेगो न सुख गौरिस्तना का भस्म चढ़ा दिया लोगों ने उसे उद्वेग नहीं होता है मुझे कर दिया लोगों ने करके आप शव यात्रा में जाने से जा अपवित्रता महसूस होता और नहाते हैं आप और वहाँ चिता का भस्म ही कर स्नान करा दिया पूरा शरीर विलेप कर दिया है नो नचसुखं सुख कारण क्या है स्वात्मा रामतया हिता हित समय आत्मा राम के नाते हित रहित सब कुछ रहने तो वाले वैसा हर हम सब सबके जो है दोषों को दुखों को दूर कर देवे ऐसे प्रार्थना में सुस्पष्ट कहाहारों को देखने से पता कुछ नहीं चलता बाहि व्यवहार तो ये दृक्षा लाभ से हो रहा है रोटी मिल गई खा लिया कपड़ा पहन लिया जैसा मिल गया वैसा पहन लिया कभी सिल्की पहन लेता है कभी साधारण कभी फटा कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए परमहंस से पारिवार्यम प्रतिपत्त तुम इसलिए परमहंस हमेशा परिवर्जन करेगा यह भी आप नहीं कह सकते अप्रामाणिकता से कोई प्रमाण नहीं है अवश्य नहीं कोई किसी प्रार्थना का निर्णय थोड़ा कोई कर सकता है जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाए उसके प्रार्थ हमेशा परिवराज की रहेगा घूमते फिरते रहेगा कोई आश्रम नहीं बैठेगा वो ऐसा कुछ नहीं है इस है, बातों को वर्णन करने के लागे कहेंगे भाषा स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जित त्यक्त सर्वगाह्य प्रतिपन्न पारहस पारिवाज्य प्राय सिद्धांति उसके जवाब में कहते ऐसा नहीं भाई यद्यपि मस्कार आदि सर्वकर्म से रही थे क्योंकि उसने सकल भाई को त्याग चुका है क्या है पुत्र उससे भी पुत्र साधन को ले लो ऐसा दो ही है और इन दोनों को त्याग चुका है इसलिए उसको सुधि नमस्कार आदि सर्वकर्म को वह त्याग देता है अतएव प्रतिपन्न पारहंस पारिवराज्य वह प्राप्त है उसको पर स्वस्वरूपता स्वभाव व आचरण में है उसका इतना तीन पांच एक किस आत्मा को में जान करके तत्व भेक्षा चरम चरण दी ऐसा मतराया वहां आप उसने सारा वर्णास भिक्षाचरण में लग जाता है और भिक्षाचरण तात्पर्य त्याग लाभ पर जीवन यापन करने लगता है जीवन यापन के लिए कोई प्रयास नहीं करता इस विषय में गीता भी कहती है पांचवा अध्याय सत्रवा श्लोक में कहा है तत्बुद्धात्मा तत्परायण इत्यामृत तस्वे पर पस्त वह परमाभ्रम परमात्म वस्तु विषयान श्याग्रबुद्धिजिन कात्म तदे परम ये वै पर आत्माचर स्वरोपहित स्वजनका तदात्मन तस्वीन आत्म निष्ठा ये निश्चय स्थित निष्ठाद निश्चय स्थितिघा आत्मा निश्चय उनको परम गयन आश्रय जिनका गयन परा गति आत्मतम है परम वस्तु परम अयन का मतलब परागति लक्ष्य मोक्ष स्वरूप है ऐसा निश्चय जिनका पुनः गधे तत्ण इस प्रकार से गीता स्मृति भी शरीर प्रतिक्षण अनिथा से क्या लेना है चलते फिरते वाले फिर सबको शरीर से मतलब यहाँ परिपरण थे, थे, थे अपक्षीय परिणामशाली होने के नाते प्रतिक्षण अन्यता अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाने कारण से शरीर को ही चल सबसे लिया है अचल हम आत्म तत्व क्या है अर्थात शरीर ही उसके मुख्य रूपेण मकान मानता है वो बाह्य मकानों को मकान नहीं मानता है, इसे जाता है जैसा प्रार्दान, अवसर जैसा बनता है, वैसे पढ़ जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर ही आत्मा है शरीर ही आश्रय और आत्मा ही आश्रय ये यदा कलाक्षित भोजना व्यवहार निमित्त आकाशवद आश्रयम्, मन्यते यदा, तदा, चलो देहो निकेतो चला चला हा। इसकी दो अवस्थाएं होती है कभी वह आकाश ब्रह्मस्वरूप स्थित है तो आत्मा में स्थित है वो। और कभी प्रयाकर्मे क्या हो जाता है उस आत्मस्वरूप से हट करके थोड़ी सी विस्मृति सा हुआ और मैं ऐसे शरीर में आ जाता है तो शरीर में स्थित हो गया कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त भोजनादि व्यवहार का निमित्त निमित खड़ा हो गया खाने का समय आ गया व्यवहार करने के लिए निमित्त खड़ा है प्राग कर्म अंदर से उसको प्रेरणा देता है बस चलो भोजन करो एक महात्मा है कोई जगह तो कभी जा रे, अपने नाम को लेकर उठो तब तक ऐसे लेटा रहेगा ऐसा अपने को बोलता है अपने ही नाम बोलता है मर गया बुड्ढे से नारायणन करके थे हे नारायणन कब तक, तक सोते रहेगा चार बज गया उठो उठो नर्मदा जी को कर स्नान करना है मेरे को अभी ऐसे बोलते थे उठ जाते आलस को भगाने के लिए अपनी अपनी तरीका होती महात्माओं के अपने अपने उपाय, उपायते हो कई बार अब कभी बार होता था भंडारा हो गया बढ़िया आसन में उनका में तो खा लेते थे तो नींद आ जाती थी अब हम पाठ का टाइम होते बोलते पाठक टेम हो गया चलिए चलिए ना हे नारायण फिर लगता है आज ज्यादा पकड़ी खा लिया पदमा सोरा बट तो चल पाठक का टाइम हो गया ऐसा तो उठ के खड़े हो जाते थे को बड़े अच्छे संत तो भोजनादि व्यवहार का निमित्त सामने आ गया तो क्या होता है तब आकाश अचल रूपम आत्मदत्तम आत्मनिकेतम आश्रय आत्मस्थिति विस्मृत्य। तब आकाश के समान जो अचल रूप है अपना आत्म हाँ तो तत्व है चलो देहो निकेतो यश चले ये जो चलाए घूमता जो शरीर है ये शरीर उसके निकेत हो जाता है आश्रय है जिसका स्वयं ऐसा जो व्यक्ति अवस्था भेद से कार्य व्यवहार में आ गया तो चल निकेत हो गया उसका नहीं तो समाज अचल निकेत हो गया सह समाज तो सह समाज के वजह से अचल निकेत है और कार्य कार्तवश से चल निकेत वाला होता है ऐसे जो ज्ञानी है उसको कहते चला चल निकेतो विद्वान न पुनर् बाहि विषय आश्रय इसलिए वह कभी भी लेकिन बाह्य विषय विषयों को आश्रय करता ही नहीं किसी विषय को वो अपना आश्रय मानता ही नहीं स्थिति वाला स्मृति अहंकार वशो यदा विद्वान अवधि है अहंकार के के जब प्रतीकता है तब चल शरीर में वही वह आश्रित रहता है तब भी वह शरीर से बाहर बहिर्मुख नहीं होता अधिक सदी को आता है शरीर में फिर वापस स्वरूप में कहीं शरीर से भी बाहर निकल कर गए विषयों में जुड़ जाए विश्वासर्थ हो जाए ऐसा कभी नहीं होता स्वभाव अचलम आत्मस्वरूपम एवस निकेतरम चल पुनः शरीर उपदर्शित विस्मरण द्वारे अंतर समझना है छल निकेतल होता है वह प्राक्रम के अधीन होकर गए विस्मरण द्वारा तात्कालिकी है, स्वाभाविक नहीं है और क्या है? वो स्वाभाविकेत सभी ही होते हैं इन सभी है? शरीर आदि हो चुके हैं और आत्मनिकेत को भूल ही गए हैं परमानेंट हमेशा के लिए भूल गए हैं लगता इन लेकिन यह ऐसा नहीं है अंतर है यदि प्राप्त कौपीना आच्छादन ग्रास मात्र देर इत्यक्ष प्राप्त छादन ग्रास मात्र आदि से ही देह की स्थिति के व्यवस्था को स्वीकार कर लेने वाला ऐसे यह महान विद्वान होता है विद्वान को कोवर्तन करने के लिए कह दिया न पुनर्वाह विषय आश्रय बायो का आश्रय कभी करता नहीं मैंने उसने इंद्रियों को शरीर में आते आने के बाद भी इंद्रियों के त्री नियंत्रण में रखा हुआ है ही ऐसा है कि वजह से वे का विषय स्मृति संतिक कारण काल विशेषनीयता इसलिए उसको यह कोई जरूरी नहीं है वह कब तक यह चिंतन करना पड़ेगा आ सत्य राम कालो में जो कहा जाता है किसके लिए अधिकारी वृत्ति, वृत्ति की धारा के करने के लिए कोई काल विशेष का नियमन नहीं होता किंतु निरंतरण कर्तव्य जो व्यक्ति अभी अनुभूति नहीं किया है उसके लिए निरंतर कर्तव्य है आज इसकी अनुभूति हो गई और निरंतर से स्थित है कर्तव्य कुछ नहीं रह जाता है यह अंतर्ग दिखाने के लिए अगली कार्य आरंभ होती है और यही अंतिम कार्य है प्रकरण का यह दूसरा प्रकरण है वैधत्य प्रकरण इसका अंतिम कार्य का हो रही है तत्व आध्यात्मिक दृष्ट तत्व दृष्टा तो बाह्य तत्पाद प्रक्षित तत्व ज्ञानी पुरुष इस आध्यात्मिक तत्व को देख कर आध्यात्मिक शरीर शरीर आदि कल्पित वस्तुओं को देख करके आध्यात्मिकम तत्व दृष्टवा आध्यात्मिक है शरीर आदि कल्पित है तत्व तो तुमने अधिष्ठान मात्र इसके भी अधिष्ठान मात्र ब्रह्म को अनुभव करके शरीर का अधिष्ठान को देख करके तत्व दृष्टा तो है और तथि बाह्य तत्त्वों को भी समझ लिया अर्थव तो उन तत्त्वों का भी दृष्टान ऐसा उसने अनुभव कर लिया दृष्टां ने अनुभूत अन, अनुभूत अनुभव करके तो क्या हो गया तब वो तीभूत तो भ्रम हो गया भ्रमूत हो गया वो रामस से तत्व ही रमन करने वाला है तत्व मन तत्व ही है आ रमन, रमन करने विषय जिनका ऐसा व्यक्ति हो जाता है में रमन करने वाला तत्वाद प्रचुत भवे कभी भी वह अपने स्वरभूत आत्म तत्व से प्रच नहीं होता बाह्यम पृथ्वी आदि तत्व आध्यात्मिक देहादि लक्षण भाई से क्या लेना सगल पदार्थ भौतिक पदार्थ को लेना वत कैसे है कहते रज सर्पादि के समान और स्वप्न तो मायादि के समान असत है ऐसा उसका दृढ़ निर्णय हो जाता है क्यों क्योंकि इन सबका अधिष्ठान को उसने अनुभव कर लिया प्रतिव्यादि तत्व अधिष्ठान को शरी है अनुभव कर लिया इसलिए क्या देख रहा है अभी प्रतिव्यादियों को रज सर्पाद के समान देखता है शरीरों को भी स्वप्न और स्वप्न से माया मय ऐसा वह अनुभव कर रहा है अत सब को असक्त मानता है मिथ्या मान क्या प्रमाण है वाचाराम विकारो नाम अधिमित हृदय है छोनिषद वाणी का आरंभ वाणी का विलास मात्रों का नाम है ये नाम मात्र है वाणी का विलास मात्र है वास्तव में इनका कोई ना आकार है न इनका कोई सत्य सत्व है न सत्ता है अपने आपका आत्मा जन सब अभ्यन्द्र ही अपूर्व अनद्रो बाह्य कृष्ण आकाशदूक्ष्मी अनेकियों आत्मा च सब और आत्मा कैसा है बाह्याभ्यंतर वजह भीतर बाहर सब तरफ से वह वा वास्तव में अजन्मा है क्योंकि अपूर्व का अनंतरो बाया ठीक उल्टा हो जाएगा। और आप और जा रहा तो है सब सर्वत्र वही है। और वास्तव तो में कुछ भी नहीं है तो कारण से जन्म है तो आप बाहर अंदर सब जगह बोलेंगे कैसे कार्य दृष्टि कह दिया इस कार्य के भीतर सर्वत्र वही आत्मा है फिर कहता है लेकिन ठीक है दृश्य प्रतियोगिता दृष्टवात्मा दृश्य प्रतियोगी होने है। है, है। है, से तुम तो वाचल इत्याशी क्या है तो कहीं कह सकता है कि नहीं इस दृश्य के दो भाग होता है ना एक दृष्टा भी होता है दर्शन भी होता है दर्शन रूपी क्रिया दो दृश्य दर्शन क्रिया को जो दृश्य वो मित्या जैसा है ऐसे उसी प्रकार दर्शन क्रिया को आत्मा है वास्तविक तो स्वरूप है वो सिर्फ नहीं होता अतएव वह क्यों नहीं वो लोप होता कि आकाश के समान सर्व्यापक है सूक्ष्म पूर्ण अचल है कोई नहीं हो ब्रह्म तो है साफ साफ कर तो तत्सत तो, वह आत्मा ही सत्य है ब्रह्म ही सत्य सत्य ही सत्य है वही आत्मा है चांदोग्य आठ एक छिया तत्व दृष्ट्वा इस प्रकार से तत्व को सा अनुभव करके तत्व वह भी तत्व भाव को प्राप्त कर दिया ब्रह्म भूतो बोधा है ना गीता ब्रह्मभूत शुरु कर दिया वही तत्व शो कर रहे सदाराम बाह्य रमणो मैंने आत्मा ही है आराम जिसका आ रम स्थान है जिसका ऐसा हो गया वो इसलिए बाहि विषय में रमण नहीं करता बाहि विषय में कौन रमण करता है जो आत्मा आराम है विषय आराम है विषय विषयाराम ही बा, बाहरी विषय में घूमते रहेगा टीवी देखते रहेगा नहीं और क्या जो आत्माराम नहीं है जो आत्मा राम है तो अपने मस्ती है मस्त रहता है कोई तो आ गया कुछ बोल दिया तो, तो जवाब दे दिया मस। अपने से कोई चर्चा छेड़ेगा ही नहीं किसी से कोई बात ही नहीं करेगा सब अधीन छोड़ता है समस्या छोटे मार्ग के सामने हम लोग देखते थे तो किसे बोलते ही नहीं थे ना तो कोई किया केवल शास्त्र कोई पूछेगा तो बोलते नहीं तो बोलते नहीं थे कई लोगों को बड़ा बुरा लगता था जित्र दूर से आए इतना दुख लेके आया बोल रहे हैं कोई समाधान नहीं कोई सांत्वना नहीं कोई उपाय नहीं बोल रहे हैं कुछ भी नहीं बहुत ही ज्यादा कई दिन बाद डट करके आश्रम में रोज रोज रोज रोज उनका पीछे पड़ जाता था तब वो क्या कर देते हैं तो गीता टकरा देते गीता पाठ करो हम तो क्या मारे हो सोचेगा अरे तो क्या ऐसे कुछ बोलते कुछ जब करो तब करो करो ये करो गीता पाठ करो अब मना भी नहीं कर सकते थे हम महाराज जी कह रहे हैं चलो पढ़ देते थे बैठ करके जैसे थे ये बन जाती है तो वहां कठिनाई हो जाती व्यवहार नहीं रह सकता व्यक्ति फिर व्यवहार में है तो फिर सारी चीजें होती रहती है। समझना है। और उसको दृष्टि रूप में ना गया सूर्य पाके कहेंगे इसीलिए गीता को भी देंगे यहां अंत में पंडिता समदर्शिना सभी में समदृष्टि करता है ऐसे उसी प्रकार का व्यवहार भी करता है इसे कह रहे हैं बाहिर चित्तम नर्शी करता क्या है चित्त को ही लिया। इसे चित्त छलन मनु चलित न मन माना चित्त के चलने पर उसका पीछे पीछे ये आत्मा भी चल पड़ता है ऐसे मानता है अतएव तत्व चलित देहादितम आता हट करके को ही आत्म मानकर कदाचित मन्यते जो ऐसा मानता है है? तो मानता है है है कभी वह क्या क्या तो तो मैं इस से हट गया हूं इस समय ऐसे कदाचित कशित अतत्वदर्शी मन्यते इस प्रकार कभी कोई जो है इस तत्व ऋषि है वह अपने आप किस प्रकार से मानने लगता है समाहित तो मन से जब मन समाहित हो जाए तो शास्त्रोपदेश गुरु कृपा के वसात ईश्वर कृपा के वसात ये मन समाहित हो जाए तो कदाचित तो, ऐसा हो जाता तो तत्व भूतम प्रसन्ना मन्य देने आप मानता हो मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो आत्मवत्ता न अव्यवस्थित आद दर्शनम दर्शन, अव्यवसित ऐसा न समझे ऐसा मानता इधानी तत्व हो, तत्व होकर के इस समय में अपने प्रसन्न आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के प्रसन्न हूं ऐसा वो कभी मानता है कभी ऐसा कभी वैसा ये कौन मान रहे हैं अत जिस स्वरूप को प्राप्त कर चुका है वह अनेक रूप वाला नहीं है वो एक रूप है सदा प्रतिष्ठित है प्रार कर वा शरीर में आज जय लाभ विक्षा गोपिन आचार व्यवहार करते वक्त भी वह अपने स्वरूप में ही सोचता है मैं बाहर आ गया हूँ तो शरीर धन नहाना पड़ रहा है लंगोटी पहन रहा हूं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ये भाव ही उसके अंदर नहीं जगते ये कोई अवस्था भेद नहीं उसके लिए साज समाज व्यवस्था और प्राप्त अधीन जो बाई अवस्था ये दो अवस्था है उसके लिए वह अवस्था रूप है नहीं ही नहीं दोनों ऐसे दृश्य मात्र होते हैं क्योंकि आत्मा एक स्वरूप वाला है स्वरूप प्रचयन असंभवाच और अपने स्वरूप से कभी प्रचार संभव ही नहीं है स्वरूप से हटना एक बार पहुंच गया तो वहां से हटने का प्रश्न ही नहीं होता, सदैव ब्रह्मास्मृति अप्रच्युत तो भवे क्या निश्चय होगा, उसका सदैव में ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय होने से वह अपने स्वरूप से नहीं होता तत्पर सदा अप्रचित आत्म तत्व दर्शन भवे कानी का मतलब है से सदा ही करके, का है दर्शन करते रहने वाला है यह इसका अभिप्राय है केवल समदर्शी नहीं है सदैव रूपदर्शी है स्वरूपदर्शी है ऐसा वह पंडित है विद्वान है ब्रह्म ब्राह्म स्थिति को प्राप्त ब्रह्मभूत प्रज्ञ इसमें गीता का उद्धारण दे रहे हैं समर्थन में सुनीचेव सुनिचे वाके पांचवाध्याय अठारवा श्लोक समम सर्वेश भूतेशो कि स्मृत है गीता तेरहवाध्याय सत्ताइसवा श्लोक कुत्ते चांडाल में भी विद्वान समान दृष्टि वाले होते हैं पंडित समदर्शिना समम सर्वेश भूतेषु तिषताम सभी भूतों में समान भाव उस परमात्मा को देखता है इत्य स्मृतियों में यह स्पष्टी कथन हुआ है तथ्यूत में ब्राह्मी भूत ऐसा अर्थ टिप्पण कर स्पष्ट कर दिए हैं इस प्रकार द्वितीय प्रकरण वैधत्य प्रकरण तर्क प्रदान प्रकरण था जो आगम प्रदान प्रकरण सिद्ध वस्तुओं को तर्क प्रधानता से सिद्ध कर दिया था हनुमान आदि के द्वारा सिद्ध कर दिखा दिए उन मिठ्यात, हेतु से दार जो है जागरण स्वप्न घटा करके जगत में स्थापित कर दिया था तो ये कह रहे हैं तर्कवस्टम द्वैत वैध निरूपणम परिस तर्क संभावित प्रकरणान्तर प्रारिप सु उपास तर्क के आश्रय लेकर के द्वैत मिथ्यात्व मिथ्या कर दिया और उस निर्मण करने के पश्चात अब अद्वैत जो अर्थतः सिद्ध हो गया जब वैद मिथ्या हो गया तो अर्थतः सिद्ध हो चुका है फिर भी उस अर्थतः सिद्ध को भी हम तर्क से भी अद्वैत की की सिद्धि संभावना को मन में रखते हुए प्रकरणांतर जो अद्वैत सिद्धि प्रकरण है की जो जो तीसरा तीसरा प्रकरण प्रकरण है, वो तीसरा को आरंभ करने की पहले उपासी उपासक भाव जो मान रहे हैं, उसे खंडन करते हुए शुरू कर रहे हैं पूर्ण दोनों प्रकरण का संकेत कर रहे हैं देखो भाष्यकार ओंकार निर्णय प्रपंच प्रतिज्ञा मात्रे नया ना सातवी बारहवीं वगैरह में कह दिया और प्रतिज्ञा मात्र में कहा उन बातों को ज्ञाते द्वैतन विद्यते कारिका प्रथम प्रकरण का आगम प्रकरण का अठारवी कारिका है यह कठारा उसमें स्पष्टी कह दिया एक बार वह ज्ञात हो जाए द्वैत तो टिकता ही नहीं है में कर चुके थे, तत्र और जो हुआ आगम सब्रम्मा गंधर्म नगराय दृष्टानतेर्दृश्यवादी अंत हेतु प्रतिपादि उसी द्वैताभाव अर्थात द्वैत मिथ्यात् प्रकरण के माध्यम से स्वप्न रूपी दृष्टांत, दृष्टांत, माया गंदर नगर, दृष्टांतों के माध्यम से और हेतु तो क्या दिया दृश्यवाद आदि हित अंत और भी विभिन्न हितों को दिखाया इत्यादि हेतुओं के माध्यम से तर्क के द्वारा प्रतिपादन कर दिया गया है अद्वैतम कि आगम प्रतिपतव्यम अवश्य तर्के तर्क लेकिन अद्वैत क्या केवल आगम मात्र से सिद्ध होता है आगम मात्र से ही क्या द्वारा भी जान योग्य प्रतिबद्ध हा भाई तर्क के द्वारा जानना संभव है इन्हें याद रखना है तर्क तात्पर्य कुतर्क नहीं तर्क दाम मा कुतर्क तो दाम पंचदश का साफ कहते हैं और यहां भी कहेंगे आगमानुकूल तर्क आगमिक तर्क शब्द प्रयोग करेंगे यहां आंधगिरी अंतिम पंक्ति स्वतंत्र स्वतंत्रता प्रवेशे स्वतंत्र तर्कों को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप तस्वीर मैंने अद्वैत में अद्वैत सिद्धि के लिए स्वतंत्र तर्कों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किंतु तो आगमा, आगमिक तर्क सहकारिपे संभावना है आगमिक मैंने आगम अनुरोधी आगम के अनुसरण चलने वाला ऐसा जो आगमानुकूल है जो उत्तर स्वतंत्र का मतलब क्या आगम अनन अनुरोधी आगम अनुकूल टिप्पण देखो सात और आगमिक मतलब आगमान तर्क मतलब आगमानुकूल तर्क श्रुत्य अनुकूल तर्क कोई आम बताएंगे उल्टा पलटा तर्कों को नहीं लेंगे बल्कि उन तर्कों को खंडन करेंगे वह तर्क जो सहकारी तर्क है उन तर्कों के द्वारा हम यहाँ अद्वैत सिद्धि करने वाले हैं इस प्रकरण में वह विचार आरंभ किया जा रहा है ओ उपासनाश्रदो धर्म जाते ब्रह्मी वर्तते रज सर्व ते ना कृपण सुमृद उपासना आश्रदो धर्मो जाते ब्रह्मणी वर्तते एक अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं उपासक हूं और ब्रह्म मेरा उपास्य है इस प्रकार मोक्ष के साधन रूप से उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में रह जाता है ब्रह्मणी जाते ब्रह्मणी धर्मोवर्तते धर्म बने जीव देह से धारणा धर्म है जीव दूसरी पंक्ति आनंदिरी देह का धारण करने से धर्म कह दिया किसको जीव का नाम धर्म हो गया भूत संघात आकारण जाति ब्रह्मणी और जात ब्रम क्या कार्य कार्य कार्यभ्रम क्या इन भूत संघात के रूप में शर्राज रूप में जो पैदा हुआ है अभिमानित्व निवरते उसका अभिमान करते हुए यह जीव रहने लग जाता है ब्रह्म ही जगत रूप ने परिणत और ब्रह्म दृष्टि उपास्यमान ब्रह्म हुआ है अति अभिमान कर रहा है, देह मात्र में अभिमान करता है वो सब प्राग उत्पत्ति रजम सर्वमितुम कालावचिन्न वस्तु मन क्या मान रहा है प्राग उत्पत्ति रजम हरे काली ब्रह्म उत्पत्ति से पहले मैं भी अर्जिता इसीलिए मैं है ना पैदा हो गया ये अज्ञान मैं अब पैदा हो गया हूं मैं अब उस पास ना करूंगा तो उपासना करते करते मैं ब्रह्म हो जाऊंगा तब दोबारा मैं अज बन जाऊंगा अज था ज हो गया फिर अज हो जाऊंगा ऐसा जो सोचता है वह उस ब्रह्म को जन्मने वाला ऐसे मानने से ही वो क्षुद्र बुद्धि है उसका वो कृपण है कंजूस है उस विशाल महान ब्रह्म को ऐसे जन्म के चक्कर में वाला चक्कर वाला मान लेना ही कृपणता है क्षुद्रता है इस प्रकार उत्पत्ति से पूर्व सब कुछ अजन्मा था ब्रह्मरूप का आश्रम भी अजन्मा ही था और अब उपासना करके ब्रह्मरू को प्राप्त करूंगा के बाद में पुनः अजन्म हो जाऊंगा ऐसा जो मानता है तेना इस मान्यता के कारण से उस व्यक्ति को असो उस पुरुष को हम क्या मानते कृपण तत्पर्शी द्वारा उसे कहा जाता है कि ये जो आदमी है महादीन है मान क्षुद्र बुद्धि वाला है उस अक्षुद्र ब्रह्म को मानने से यह क्षुद्र ही है अतएव शुद्र है शोक में डुबा रहने से शोचना शुद्र है ऐसा ब्रह्म लोग स्मरण कियो में स्मृत में दिया मैं कहता हूं नहीं श्रुति कहती है श्रुति में भी गा कृपण शब्द आया है गार्गे को समझाते हुए गा वो आज भी कृपण है जो आज भी अपने आप को श्रद्धा शासन मान बैठा है और आत्मा को या उस आत्मा का चिंतन नहीं करता है उस आत्मा को अनुभव करना जरूर की बात तो चिंतन तो करेगा रोज दो चार बारी सही यह सोचे मैं ब्रह्म हूं मैं शरीर नहीं हूं इसे योग निद्रा में रोज करना पड़ेगा रोज बोलो खबरे दो पर योग निद्रा करते हुए मैं ये शरीर नहीं हूं मैं इस शरीर का दृष्टा हूं मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जिस ब्रह्मांड का रचियता है इस ब्रह्मांड का प्रकाशिता है इस ब्रह्मांड का विस्थान है इस ब्रह्मांड का साक्षी है मैं वह आत्मा हूं जिस शरीर के अंदर और बाहर सर्वत्र सर्वद्रोता क्रिया कलाप का साक्षी भूत हूं मैं ये शरीर नहीं हूं ना मैं इस शरीर में हूं ना मैं शरीर का हूं किन्तु ये शरीर भूतों का कार्य होने से यह शरीर भूतों का है मेरा नहीं है अतः मैं नहीं हूं यह भूतों के का कार्य भूत ही हैं। और मैं इनमें नहीं हूं और ये वास्तव में मुझमें भी नहीं है भ्रांति वैसा दिखाई दे रहे ये चिंतन रोज करना पड़ेगा चाहे योग निद्रा में करो चाहे वैसे बैठ के करो कुर्सी में बैठ के करो चाहे धूप लेटे लेटे करो लेकिन करना पड़ेगा तभी धीरे धीरे स्थिति में पहुंचेंगे अब नहीं करेंगे थोड़ी कुछ होने वाला आलसी रहेंगे तो तमुगुनी तो हो जाएगा आदमी तो तमुगुनी से भी मिलेगा अगले बार शोर बनना पड़ जाएगा आदमी सतर्क रहना पड़ेगा इस विषय विषय जानक कह रहे हैं कि वो कृपण हो जाएगा वास्तव कृपण है और आज और महाकृपण हो जाएगा भाषा भाष्य तर्क द्वारा कैसे होगी इति अद्वित प्रकरण है उसके लिए अद्वित प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है उपास्य उपासना आदि समूह सब कुछ मिथ्या केवलाश्च आत्माद्व केवल आत्मा है परमार्थ है यह अतीत प्रकरण पूर्व प्रकरण में हमने निर्णय कर दिया है उपासना उपासनाश्रतम इस कार्य का पहला शब्द ले लिया उपासनाश्रता उपासना उपासना क्या चीज है पहले बताओ तब तो उसने आश्रत को समझो उपासना क्या है आत्मन मोक्ष साधन त्य उपासक हम उपास्यम ब्रह्म मैं ऐसा मान रहा है कि आत्मना मोक्ष साधन उपासक मैं जीवात्मा हूं मोक्ष साधन मैं उपासना को प्राप्त किया हुआ हूं अति उपासना करने वाला मैं एक उपासक हूं उपासना को आत्मा की मुक्ति की साधन रूप से मानने वाला है वो आतो मोक्ष साधन उपासना स्वीकरता। उपासना को क्या मान रहा है वो अपने आप का मोक्ष साधन मान बैठा है <coughs> आते क्या निर्णय ले लिया उपासक हम ऐसे निर्णय ले लिया मैं उपासक हूं और ये जो ब्रह्म क्या है मम यह जो ब्रह्म है मेरा उपास मैं उपासक और मुझे उपासक के मोक्ष का साधन क्या है यह ब्रह्म तो की उपासना ऐसा निर्णय वाला है तदुपासना तो क्या सोच रहा है वो इसलिए मैं उस ब्रम की उपासना करके क्या हो जाऊंगा जाते ब्रह्मी वर्तमान हो इस समय कार्य ब्रह्म में जो विद्यमान हूं मैं वास्तव में अजम ब्रह्म दुर्दम प्रतिपद से मैं शरीर के मरने के बाद उत्तर ही उस अज्रह्म को प्राप्त कर जाऊंगा ऐसा मान बैठा है इसका मतलब यह मान लिया मेरा जन्म हुआ है मान लेना ही कृपणता आप ब्रह्म है अजन्मा है और अजन्मा आप अपने आप का जन्म वाला मान लिया डेट ऑफ बर्थ याद रखे रहते मेरा जन्म तारीख है जन्मतिथि तारीख याद रहता है लोगों को व्यापारिक दृष्टि कौन से आवश्यकता के आधार पर बता दो गलत चीज है लेकिन मनाते है जन्म दिवस मना लेते हैं याद रखकर जन्म दिवस मनाते हैं। मरण दिवस मनाते हैं अरे शरीर का जन्म शरीर का मरण हुआ ना आपका जन्म होता है ना आपका मरण होता है अपने ही जन्म अपना आत्मा का ही जन्म मान लिया इसने इसलिए इसको कृपण कहेंगे क्योंकि इतना तो मान ले रहा है लेकिन बेचारा प्राग उत्पत्ति अजम इधम सर्वम अहम देखो माना क्या उसने उत्पत्ति से पहले मैं भी अज और ये सब भी क्या थे अज ही थे प्राग उत्पत्तिश्च अजम इधम सर्वम अहम च उत्पत्ति से पहले या सब अजब ब्रह्म ही था मैं भी ब्रह्म ही था यद आत्म को हम प्राग जिस रूप वाला मैं उत्पत्ति से पहले था वह स्वरूप बिगड़ गया और अब क्या हो गया इधानी जा तो इस समय में पैदा हो गया जाते ब्रह्मी च वर्तमान है और कार्यक्रम में कार्यक्रम गया यह समि उसके अंदर एक वृष्टि के रूप में न जीव रूप में न मैं छोटा सा जीव बन के रह रहा हूं अब मुझे क्या करना पड़ेगा उपासना के द्वारा पहले मैं ऊपर उठ करके समी भाव में पहुंचूंगा और समस्ती भाव से ऊपर उठ करके निर्वण निर्णय का निर्णय निर्वय निष्क्रिय अजय ब्रह्म रूप को मैं प्राप्त कर जाऊंगा इतम उपासना श्रतो इस प्रकार से जो सोच समझ कर व्यवहार कर रहा है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं उपासना आशंता एक शब्द इतनी लंबी व्याख्या कर लेना ऐसे को कहा जाता है उपासना आशंता क्या है वह धर्म धर्म धर्म सनातन धर्म ही साधक ये साधक जो जीव है उसको धर्म शब्द दे धर्म जीव साधक एवं क्षुद्र ब्रह्म विन असो कारणे नीनो जिसमें इस प्रकार से है, शुद्र शुद्र शुद्र शुद्र शुद्र है वो एवं क्षुद्र ब्रह्म मैंने काल परिचि ब्रह्म क्षुद्र ब्रह्मित्त वो ब्रह्म ब्रमित्त का मतलब क्या कार्य ब्रह्म जन्म लिया वह ब्रह्म काल से परिचिन ब्रह्म को जानने वाला है तेनाली इसलिए असौ कारण इसी कारण के वजह से तेना इस कारण से असौ उस साधक को उस धर्म को उस जीव को क्या कहा गया कृपण कृपण कह दिया कहा एक पढ़ लेना तीन आठ दस तीन आठ दस ब्रजारण्य में कृपण का मतलब क्या दीना अल्प कहा वो दीन है वह है ऐसा श्रुति स्मृतियों में स्मरण किया गया है नित्य अज ब्रह्मदर्शी वृत्ति विप्राय किनके द्वारा ऐसा स्मृद है तो नित्य ब्रह्म और अजरूपी जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के दर्शी तत्वताओं के द्वारा ऐसा स्मृद है यह इसका विप्राय है और अज्ञान क्यों मान रहे द्वारा मैं कारण ब्रह्म को प्राप्त करूंगा और तत्व शुद्ध ब्रह प्राप्त करूंगा ऐसा चिंतन क्यों करता है क्योंकि टिप्पणी अथ खुद क्रतुमह पुरुष यथा क्रतुस्मिन लोके तथा इत पृथ्य होती सतु कुरीतु कृत शवसायत शर्थ यहाँ पर अध्यवसाय निश्चय है आदमी जिस प्रकार का निश्चय वाला होता है वह मरणोत्तर काल में उसे अपने निश्चय के अनुसार इस लोक में जिस प्रकार का निश्चय वाला पुरुष होता है मरणोत्तर काल में उसी प्रकार निश्चय के रूप निश्चय के अनुरूप ही फल को वह प्राप्त करता है अतएव व्यक्ति को निश्चित रूपेण किसी विषय का दृढ़ता निश्चय पूर्वक धारण कर लेना चाहिए ऐसा स्पष्ट ही कहा हुआ है दिया। यम यम स्मरण गीता इस प्रकार से सात नंबर टिप्पणी में स्पष्ट स्पष्ट समझा दिया दिया और केनो तो ही बोल केनो नोपरिषद का मंत्र देखो देखोचा नीत ये नाग्य तदेव विद्धि ब्रह्मीदास तलवगारी शाखा काराणाम कलवकारी शाखागेरो में उपास्य ब्रह्मत्व निषेध देखने को मिलता है उपास्य के अंदर ब्रह्मत्व निषेध करते जो उपास्य वह ब्रह्म हो नहीं सकता जो है वो उपास्य होता है आपसे भिन्न जो इधम उपास्य है आप ब्रह्मा जी पर सब जो उपास्य है ना वो सब कुछ इधम कोटी में आ गया और वह कभी ब्रह्म नहीं होता त्रीदम है वह ब्रह्म नहीं है इदं तो ब्रह्म में भ्रांति है ऐसे सर्प रज नहीं है इन सर्प रज में एक भ्रांति दर्शन मात्र है सर्व ख ब्रह्म में भ्रांति दर्शन जैसे कैसे कह दिया कहते आगे तो बढ़ो आदमत तो मुला जैसे सर्वम खलिंग ब्रह्म तजानी शांत उपाषित लोग आगे लो पढ़ते हैं और बेकुब बनाते हैं वहां पंक्ति में तो भी नहीं है अधूरा पढ़ करके आगे भ्रांति पढ़ा रहता है अरे जब सर्विधम ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहते हैं लोग अरे आगे तो पढ़ो वो उपासना तो के लिए परमार्थ कथन थोड़ी है हाँ तो तुम अशीबलो पारमार्थिक कथन है पारमार्थिक गए मंत्र में आए तजान शांत पढ़ते हो जलान का मतलब क्या तदन तद न मैंने उसी से पैदा हुआ है उसी में स्थित है प्राण क्रिया कर रहा है उसी में लय हो जाता है मैंने भ्रांति है वो जैसे सर्प रज्जु में पैदा हुआ रज्जु में स्थित है रज्जु में लय हो जाता है रज्जु से भिन्न कुछ नहीं है उसी प्र सारा जगत इस ब्रह्म में ऐसा ऐसे ऐसा शांत कर उपासना करो ताकि जगत से तुमको वैराग्य हो जाए जगत मिथ्या हो सके को अधूरा पढ़ लेते हैं तो गड़बड़ करते हैं अब यहाँ क्या जान के बाषकार पूरा मंत्र दे रहे हैं यहाँ नहीं दे रहे हैं कैसे जगह बहुत जरूरी है नहीं तो बोल देते इत्यादि श्रोते पुराई दे भाषगार के नर्याक्ष वगैरा भी है मन भी है, भी है सब है ना, अनेक पर्यायो में है ये। ये द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता किंतु ये ना वाग अभ्युदय है जिसकी सत्ता के कारण से जिसकी चेतनता के कारण से यह वाणी बोलने की सामर्थ्य वाली हो जाती है ऐसा वहा तत्त्व को ब्रह्म करके जानो तदेव ब्रम विदम इसे नहीं जिसको करके उपासना कर रहे हो जान रहे हो उसको ब्रह्म करके कभी नहीं समझना इत्यालम इत्या तलकारी श्रुति स्पष्ट आदिशतना जन्मसा न मनु थे ये न मनो है न सारी अन्य जो पर्याय कहा गया चक्षु को श्रोत्र को सा को ले लेना आदि से इत्यादि श्रोते है कारपण्यम भेदो विधियावत इसे कृपणा का क्या है भेद बुद्धि का नाम ही कृपणता है भेद बुद्धि का नाम ही कृपणता द्वैत दर्शन का नाम ही कृपणता कार्यकार चिन्हन करना ही का नाम कृपणता यह समझ लेना चाहिए और तथा तो भाव का नाम अकारपण्य कार्पण्य कार्पन्य दोष उपहत स्वभाव गीता में विधा द्वैत दर्शन ही सबसे बड़ा दोष है उसे क्या हो जाता है आप अपना स्वरूप ढक गया उपहत स्वभाव हो, हो जाता है भेद बुद्धि द्वैत बुद्धि कार्य का बुद्धि क्षुद्रता बुद्धि ईदमता बुद्धि अहम मम ईदम बुद्धि जो होती है यही कृपणता है मैंने आपने निजी स्वरूप जो सर्वव्यापक उसमें क्षुद्रता की कल्पना कर लिया और कल्पित क्षुद्रता को सत्य मान लेना और भयंकर कृपणता है कल्पना करना ही कृपणता है और कल्पित वस्तु तो सत्यता मान लेना तो घोर कृपणता हो गया जैसी सेठ की कहानी नोट रो रहा है बताया है ना नोट रोने वाली कहानी वैसी कृपणता हो गई है